प्रेत प्रेत माने शरीर छोड़ करके शांति प्राप्त करते हैं माने उन शरीरों को प्राप्त करते हैं असुर जनों अज्ञानी जनों के रहने योग्य उन शरीरों को प्राप्त करते हैं कौन प्राप्त करते हैं ई के आत्महनोजना जो कोई भी जो है आत्मघाती लोग हैं मैंने आत्मा के अस्तित्व को जो है वह स्वीकार करके न करके और आत्मा को जन्म मरण इत्यादि का रूप मानने वाले लोग हैं उनको ये फल प्राप्त होता है उनके लिए कहते और कोई प्रायश्चित नहीं कर सकते उसका प्रायश्चित यही है कि जो है वह ऐसे योजना में चले जाते हैं यानी पुनरअप जननम पुनरअ मरणम उनको प्राप्त हो जाता जाते हैं भाष्य तो देखें असुर्या परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष परमात्म भाव जो अद्वै परमात्म भाव है उसकी अपेक्षा से दयो अपि अपरा देवता इत्यादि भी असुरी हो गए आत्मानंद को प्राप्त नहीं है तो असुर है तो तेषा च लोका असुरिया नाम उनका जो अपना भूतलोक है मैंने उनका जो अपना रहने का स्थान है या अपना जो धारण किया हुआ शरीर है उसी का नाम है असुरिया। नाम क्यों दे दिया यहाँ पर क्योंकि नाम शब्दों अनर्थों को निपाता नाम शब्द का यहाँ कोई अर्थ नहीं पर अनित दूसरी जगह लेके नाम माने जो है वह प्रसिद्ध इस प्रकार के शास्त्र प्रसिद्धि है उन लोगों असुर लोग। लोका कर्म तेलो का लोक का क्या अर्थ है <coughs> कहते लोक का अर्थ है शरीर जन यही लोक का अर्थ होगा वो तो कैसे हैं कति अंधीन आदर्शात्मकीन अज्ञानीन तमसा आवृता आच्छादिता अंधकार जो है दर्शन पर आवरण करता है तो आदर्शनात्मक जो अज्ञान है अज्ञाने तमसा आवृता आच्छादिता से जो है लोक? पशु से लेकर के स्थावर पर्यंत, मनुष्य से, से नीचे पशु से स्थावर पर्यंत जो लोग है वृक्ष आदि बन जाए उसको तान प्रेत्य त्यक्ता इम दे की इस शरीर को देख कर जो है छोड़ करके उस शरीर को प्राप्त करते हैं सब एक ही को प्राप्त करते हैं तो कहते को नहीं यथा कर्म सुरतम, जैसा कर्म है और जैसा उनका ज्ञान है उसी प्रकार के शरीर को प्राप्त करते हैं क्या देवता शरीर को भी प्राप्त करेंगे तो भी वह असुरी असुर असुरलोक तो देवता से लेकर के जो है वृक्ष पर्यंत के शरीर को प्राप्त करते कहते शरीर सबको प्राप्त करना पड़ता है कि इसी में से तो शरीर सभी प्राप्त करेंगे कहते सभी नहीं आत्मज्ञानी ने शरीर प्राप्त करे आत्मज्ञानी जो है वह शरीर नहीं प्राप्त करता है सबसे प्राणा उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है इसलिए कहा आत्महन आत्मान घनती की आत्महन जो आत्मा का जो को मारते नाश करते हैं वो आत्महन हुई खींच जना वो कौन है आत्मघाती लोग ये अविद्वान सह अविद्वान लोग है अज्ञानी लोग आत्मघाती होते हैं क्योंकि वो आत्मा का निरंतर अपमान करते थोड़ा सा जो है वह थोड़ी टीका देख ले हम लोग है ना ते लोका मूल में क्या है तेलोका असुरिया नाम तेलोका ते का अर्थ क्या कर दिया इन्होंने तच तत्शब्दों एक शब्दाल तत्शब्द यब के अर्थ में है माने ते का अर्थ क्या हो जाएगा ई ते का अर्थ हो गया ई अब जो भाष्य में आया था यथा कर्म यथा श्रुतम उसका अर्थ करते हैं इन यादृशम प्रतिषिधम विहित वेवता ज्ञानम अनुष्ठितम तद अनुरूपाव योनि प्राप्नौती जिस पुरुष के द्वारा जिस प्रकार प्रसिद्ध या शास्त्र विहित है कर्म और देवता दि ज्ञानम देवता की उपासना के अनुति अनुष्ठित अनुष्ठान किया गया है तो इस प्रकार जिस प्रकार का अनुष्ठान किया गया है स तद योनिम में वो उसी के अनुरूप योनि को प्राप्त करता है देवता बन जाता है अथवा पशु बन जाता है राक्षस बन जाता है इस प्रकार की योनि को प्राप्त कर लेता है आत्महतृत्व से उदर भेदिन प्रसिद्धि कहते आत्महंता किसको कहते आजकल आत्महंता बहुत लोग रहते मां तो विष खा लिया तरवार से मार दिया तरवार की जरूरत नहीं आजकल तो गोली मार दिया तो आत्महंत्रित्व तो उदर भेद प्रसिद्ध न पेट में मार दिया तरवार उसमें प्रसिद्ध है तो आपने अज्ञानी कैसे अर्थ कर दिया उसको आत्महंत्रित्व से उदर भेदिनी प्रसिद्ध कथम अविद्वांस आत्महन विद्वान का नाम आत्मान आपने कैसे कर दिया तो उसी को कथित कथम थे आत्मान नित्यम हिंसन कैसे वह अपने को नित्य जो है हिंसन करते हैं तो राष्ट्र में देखे अविद्या विद्यमान से आत्मन तिरस्करणा वो तो अविद्या अज्ञान रूपी दोष से आत्मा विद्यमान है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा आत्म रूप ही है पर विद्यमान आत्मा का तिरस्कार करते हैं और बड़ों का तिरस्कार कर देना यही जो है उनको मारना है तो ये तिरस्कार करने के कारण जो है वह आत्महंत्री कहे गए थोड़ी ठीक है देखिए यथा यचिद शुद्ध उदर अध्यात्माधिकारे कहते उदर भेदी में जैसे कोई जो है वह पेट फाड़ देने वाला या अध्यात्म अध्यात्म के अधिकार में प्रसंग भावात यहाँ इस प्रकार का प्रसंग तो बन नहीं सकता है इसलिए उसका तो प्रसंग है नहीं और प्रसंग के अनुसार ही अर्थ होता है इसलिए अशुद्धत्वाध्या तिरस्कार एव आत्म जो आत्मा में अशुद्ध पाप विधत्व इत्यादि का अध्यास करके अपने आत्मस्वरूप का तिरस्कार करना यही आत्महंत्रित्व है इसको भाष्यकार भगवान ने कह दिया अविद्या अविद्यादोषीण विद्यमान आत्मन तिरस्करणा कहते तिरस्कार करने वाले को तो मारने वाला नहीं कहते हैं कहते कहते कि यथा कश्यचित शुद्ध जैसे कोई बड़ा शुद्ध है यशस्वी है तो उसको मिथ्याभिशापो अशस्त्र बध उचित है उस पर मिथ्या आरोप लगा दिया किसी ने कोई शुद्ध है उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगा दिया तो कहते हैं वो शस्त्र प्रहार तो नहीं किया पर मार डाला उसको वो तो अशस्त्र बद है बिना शस्त्र के भी बध होता है तो मिथ्या आरोप जो लगा देना ये अशस्त्र बध उच्चते तदवत उसी प्रकार आत्मनि पापित हिंसैव इत्यर्थ है आत्मा को पापी मानना आत्मा को मरने वाला मानना सुखी दुखी मानना ये जो मानना है ये आत्मा की हिंसाई है तो इसको कहा आत्मनि आत्मनिपापित जो अभ्यास है या भी अभी हिंसै इत्यर्थ है अजर अमरत्वादि लक्षणों च अमरवादि लक्षण सं न दृश्य हननम उपचर्य उसमें हनन का उपचार होता है कैसे उपचार होता है अजर अमरत्वादि लक्षण जो है वह मैं हूँ ये संवेदन जो है और ये जो अभिधान है और उसका जो कार्य होना चाहिए यद हपस् वो, वो दिखाई नहीं देता जो कहता मैं मर जाऊंगा मैं पापी हूँ तो फिर जो है जो इसका जो है वो स्वरूप हु मरत्व आदि लक्षण आम है वो मरे के समान हो जाता है हतशिव तो न दृश्यते हत, हत क्यों कहा वो दिखाई नहीं देता है इसलिए हननम उपचर्य उपचार से वहां पर हनन शब्द का प्रयोग करता है उसी को कहा विद्या विद्यमान से आत्मनो विद्यमान आत्मा का जो फल है क्या अजर अमरत्वाद संवेदन लक्षण अनुभव कैसा होना चाहिए मैं अजर हूं अमर हूं मैं व्यापक हूं ऐसा अनुभव होना चाहिए तो ये जो फल है ये इस प्रकार का ज्ञानात्मक फल है संवेदन लक्षणम तब तो हतस्य वो तिरुभूतम भवती वो ऐसा ढक जाता है कि जैसे मरी गया हो जिंदे न हो कहा मालूम होता है आत्मा का शुद्धत्व नित्यत्व सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञत्व कहां चला गया वो तो इसमें ढकी गया यही बड़ी वाली विलक्षणता है यही उसका मारना है तो ये जो अजरत्वमरत्वादि संवेदन लक्षण तद हत्य तिरोभूतम भवती ये जो है प्राकृत अविद्वान सोजना आत्महती इसलिए जो सामान्य जो लोग अविद्वान है जो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं शास्त्र संस्कार से भी रहित है उनको आत्मघाती आत्मघातिका दी तीन यात्मा यात्म हनन दोषेण संसरती थे आत्महनन दोष से ही वो पुनर् पुनर्जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हुए थोड़ी सी टीका है अश्य आत्मघात से प्रायश्चित विधान विधान इसका प्रायश्चित नहीं एक श्लोक है ध्यान किसी को इसमें लिखा है सर्व सभी का प्रायश्चित प्रायश्चित है स्वर्णस्ते इत्यादि के लिए प्रायश्चित है पर आत्म आत्मा सुधा तीनो पुनषाह प्रायश्चित पुनषाह प्रायश्चित निये प्रायश्चित नहीं है शास्त्र में कहा गया है तो इसका फल भोगना पड़ता है पुनरपि जननम जितना दूसरा जो है चोरी इत्यादि जो पाप है उसके तो लिए शास्त्र में जो है प्रायश्चित कहा गया है वो हत्या हो गई उसके लिए भी प्रायश्चित है ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से किसी को मार दे दिए तो उसके लिए भी प्रायश्चित है और आत्मघाती के लिए किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं है इसी बात को टीकाकार कहते हैं अस्य आत्मघातस्य प्रायश्चित विधान अदर्शनात प्रायश्चित विधान कहीं से शास्त्र में नहीं देखा जाता इसलिए संसरण में वो फलम पर जन्म मरण के चक्र में पड़ना यही उसका फल है इन तेन, तेन ही आत्महनन दोषेण संसरतीम पूर्ण मद कला अविद्वान की निंदा शास्त्र में निंदा यदि किसी की करते हैं तो उसका निंदा में तात्पर्य नहीं है उसका तात्पर्य स्थिति में आत्मज्ञान की स्थिति में अविद्वान की निंदा है अब आगे के मंत्र के विषय में भाष्य में थोड़ा सा उत्तरण है जिसको आनंद लिखते हैं कि मंत्र अवतारियत आ, अगला मंत्र कौन यही अन्य देख इसका अवतरण देते हैं भाष्यकार भगवान की यमनो हननाथ अविद्वांस संसरती तद विपर्य विद्वांसो जना मुच्य न आत्महन दृशम आत्म तत्व्य जिस आत्मा के हनन से अविद्वान जो है संसार भाव को प्राप्त होता है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम इस रूप में जो है वह संसरण भाव को प्राप्त होता है और तद न उससे विपरीत क्या होता है तो उसके विपरीत जो है विद्वान विद्वान विद्वांसो जना मुच्यंते विद्वान जो है वह मुक्त होता है यानी अविद्वान संसार भाव को प्राप्त होता है और विद्वान जो है संसार से मुक्त हो जाता है ये न आत्मा न इसलिए वह आत्मघाती नहीं है विद्वान तो आत्मा का तिरस्कार नहीं करता है विद्वान आ विद्वान तो जो है वह इस प्रकार शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा का जो है उसका उसको मरा हुआ जानता है मरने वाला जानता है क्रिया का करता जानता है शायद तिरस्कार करने वाला है इसलिए वो आत्मघाती है प्रश्न यह है कि तत्म आत्म तत्व मुक्ति चलते तो आत्मतत्व तो है कैसा कि जिसके ज्ञान का इतना विलक्षण फल है और जिसके अज्ञान से संसार में पुनरप जननम पुनर लगा रहता है ये अवतरण भाषिकार भगवान ने दिया दूसरे लोग एक ऐसा मानते हैं कि वो जो पहला मंत्र था तो उसमें आया था माँ गर्धा कश्य तो संसार की जो गर्धा करता है संसार की जो लालच करता है तो उसको ऐसा भय उत्पन्न होता है कि असुरिया नाम तेलो का अंधेन कमसा भ्रता क्योंकि संसार की गर्धा करता है संसार का जब लालच करता है इसका मतलब जो है वह आत्म तत्व जो है वह आत्मतत्व का तिरस्कार करता है तो आत्मतत्व का तिरस्कार करके और संसार के धन की इच्छा करता है तो असुरिया नाम के लोका करके उसकी संसार गति कह दी तो उतने भाग का जो है विवरण है तीसरा मंत्र ये ये मंत्र जो है वह चौथा मंत्र जो है वह जो ईशा कहा था ना वह ईशा ईशा ईट शब्द का तृतीयांत था ईशा ईशा विद्गुण सरगुण अब जो ईश कह दिया वहां पर उस ईश्वर का लक्षण क्या है? जिस ईश्वर को कहा कि उसके द्वारा संपूर्ण जगत को आच्छादित करना चाहिए कि तो उस ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है उसका लक्षण क्या है तो लक्षण उसका जानना चाहिए तभी उसकी सिद्धि होगी तो उसका लक्षण यहां पर बताते हैं ये अवतरण जो है वह शंकरानंद जी ने लिया और भाष्यकार भगवान ने अवतरण लिया के विद्वान अविद्वान की निंदा किया उसकी संसार गति बताई क्योंकि ब्रह्म विद्या की स्थिति के लिए और जिस जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करके संसार से मुक्त हो जाता है वह आत्मा कैसा है आपनु मर्षतो। न देवा नई नैवाआनुन पूर्वर्षत कहते हैं कि वह आत्मा ऐसा है कि उसका मूल लक्षण अनिजत एजर कंपनी धातु एजर कंपनी गति स्पंदन वह आत्मा है अनिजत स्पंद रहित अक्री आत्मा का मुख्य लक्षण क्या हो गया कि वह अनियजत है जो है वह किसी प्रकार का जो है वह गति से बिल्कुल अलग है क्रिया से स्पंद से अलग है एक रस है किसी प्रकार का रेद उसमें नहीं है इसको बताने के लिए क्या गया एकम अनेजत एक लक्षण बताया गति से रहित अक्री जैसे इतने चित्र जो है वो दिखते हैं दौड़ते हैं पर पर्दा कैसा रहता है उसमें गति नहीं है, उसमें स्पंदन नहीं होता पर्दे में यदि स्पंदन आ जाए तो, तो चित्र ही नहीं दिखे पर्दे में किसी प्रकार का स्पंदन नहीं होता और उसके ऊपर सारे चित्र जितने हैं गतिशील होते हैं ऐसे सारा का सारा जगत गतिशील अपने को दिखाई देता है ये तो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है रील के समान तेजी से दौड़ रहा है तो सारा जो है गतिशील जो है ये जगत दौड़ने पर भी इसका अधिष्ठान जो तत्व है जो आत्मतत्व है वो अनेजत, वो हिले नहीं है अभी तो. अनंत विश्व अनंत काल से दिखाई दे रहे हैं और वह उसमें स्पंदन हुआ ही नहीं वो वैसे कभी से है अच्छा दूसरा वह भेद रहित है इसके लिए कह दिया एकम वो आत्मतत्व तो कैसा है एक है मैंने देहादि भेद जो दिखाई दे रहा है इन भेदों का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं चित्रगत जितने भी भेद हैं उसका पर्दे के ऊपर कोई, कोई प्रभाव नहीं पर्दा एक ही है चित्र तो अनेक और रोज के रोज बदलते रहते हैं, प्रतिदिन के दिन बदलते रहते हैं। इसलिए वह भेद वाले भी हैं और प्रतिदिन बदलने वाले हैं पर उनका अधिष्ठान भूत जो आत्मतत्व है वह कैसा है एक हादि भेद से शून्य तो क्रिया से भी शून्य है और देहादि भेद से भी शून्य है वैसे पर्दा क्रिया से भी जो है वह शून्य है और तद भेदों से भी शून्य है वह इत है इसी प्रकार वह आत्मा है ये तो निर्विशेष रूप उसका बता दिया विशेष रूप जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो तो विशेष रूप भी उससे भिन्न तो है नहीं विशेष रूप भी उससे भिन्न नहीं है। उनको भी सत्ता वही दे रहा है और उनको भी शक्ति वही दे रहा है आत्मतत्व तो ही पिछले विशेष रूप में जब हम उसको देखते हैं तो फिर कैसा है मनसो ओ तो मन से भी जो है जवी है जू धातु है जू धातु है जू गतो धातु है जूद गतो धातु, जू धातु, जू धातु से जो है वह उससे जव बना लीजिए क्योंकि ये है ना उकारांत है ए? तो उससे जो है वह क्या अप्रत्यय हो जाता है होता है तो जवह बन जाएगा जव तो घ न होकर के उसको वह तो जूसे जो है अप्रत्यय होकर के जव बनता है जव तो जव होता है और जव जव जववत पहले बना लीजिए जव शब्द और जव अशिया स्थिति जबवत जव वाला और उसके बाद अतिशयन अतिशयन जबवत ईसून हो जाएगा अतिशयन जबवत जो हम करेंगे तो क्या होगा ईसुन प्रत्यय हो जाएगा तो अतिशयन जवत जवीय यूसिन हो जाएगा विन मतोर लुक हो जाएगा है इसमें मत, मतु जो मत था उसका लुक हो गया तो जबी बन गया तो इस प्रकार जू तो धातु से जव बनाइए और जव जवो अस्यास्ती जवत और ये जवत जबी यह प्रत्यय कर दीजिए और विन मतोर लुक कर दीजिए इस प्रकार जो है जवीय बन जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा अत्यंत वेग वाला उसका हो जाएगा अत्यंत वेग वाला है। तो मनस अपि जाइ मन सबसे वेग वाला जो है इस जगत में देखा जाता है मन से वेग वाला तो कुछ भी नहीं देखा जाता ये रैकेट तैकट कितने भी लगावे पर मन के वेग से ज्यादा वेग उतमें नहीं हो सकता और ये आत्मा का ऐसा है कि मन से मनसोजी ये मन से भी जो है वो बेग वाला है इसमें दो प्रकार का तात्पर्य निकालते हैं एक तात्पर्य निकालते हैं कि जो व्यापक वस्तु होती है उसको कितनी भी बेग से आप दौड़ो तो जहां भी जाओगे वहां पहले ही रहता है वो तो पहले पहुंचा हुआ है वहां पहले पहुंचा, पहुंचा हुआ है ना कोई भेगवत चीज जाएगी तो वहां पहले पहुंचा हुआ है तो उससे भी वेगवतन है दूसरी क्या है कि जितनी भी जो है गति शक्ति है आगम के अनुसार जो हम देखते हैं तो ये सारी की सारी गति शक्ति मैंने प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों आत्माश्रित है, तो दोनों आत्मा होने के कारण जो है वो गति सारी की सारी किसकी है वो आत्मा से है गति इसी को केनोपनिषद में साफ करेंगे तो आत्मा से गति है मन अपने में जैसे प्रकाश दिख रहा बल्ब में तो बल्ब प्रकाश बल्ब का नहीं है नहीं? ये गति जो है जो पंखे में दिख रही है ये पंखे की नहीं है विद्युत तो होकर के जो है यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है ऐसे जितनी भी गति है तो वो गति जो है वो आत्मसत्ता के कारण है तो आत्मसत्ता से गति लेकर के तो मन इतना गतिवान जब हो रहा है तो वह मन से भी जब यह मन से भी वेगवत कहते मन से भी जो है वह वेगवत है तो बहुत चीज ऐसी है कि मन से खाली आप नहीं जान सकते पर तो नेत्र रहे तो जान लेंगे रूप है तो खाली मन से कैसे जानेंगे मन तो सामान्य है ना नेत्र से जाना हुआ जो रूप है उस रूप को मन भले ही मनन कर ले पर मन केवल रूप को नहीं जान सकता है जिसको नेत्र नहीं है उसको मन में रूप का भान हो सकता है कैसे कल्पना करेगा जिसको देखे नहीं उसकी कल्पना कैसी करेगा अनुमान नहीं कर सकता अरे वो देखता है उसको पूर्व जन्म अनुभूत मानते हैं सब देखते पूर्व संस्कार से मानते बिना संस्कार के नहीं मान सकते तो पूर्व संस्कार नेत्र से ही पड़ेगा तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा यदि रूप को ग्रहण नहीं करे तो मन से उसको हम नहीं जान सकते इसलिए जो जन्मांत होते हैं वो रूप के विषय में उनसे पूछिए तो उनकी रूप की कल्पना अपनी भले कुछ कर ले है? और आप जैसा जो है रूप जानते हैं वैसी उनको कल्पना नहीं हो सकती किसी हाँ कुछ दिन यदि जो है वो नेत्र वाला रहा हो तो सपने में रूप देख सकता है वो तो सपने में रूप देख सकता है और यदि नेत्र वाला ही नहीं रहा है जन्म से उसको नेत्र नहीं रहा है तो सपने में भी रूप कैसे देखेगा वो रूप नहीं देखेगा हमने बहुत लोगों से पूछ के देखा वो ऐसे कल्पना कुछ ऐसे मानते हैं जैसे हाथ से टोकर तो के अनुसार वो कल्पना मान लेते हैं पर रूप का ज्ञान उनको न होने से मन से भी नहीं जान सकते तो यहां भी प्रश्न हुआ कि मन भले ही न पकड़ पावे क्योंकि मन से भी वेगवत्तर है वो तो मन उसको न पकड़ पावे इन मनसा न मनती मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता आत्मा का बहुत चीजें ऐसी हैं कि मन से नहीं भी जान सकते आप पर नेत्र से जान सकते इंद्रिय से जान सकते तो हो सकता आत्मा भी ऐसा हो कि मन उसको न पकड़ पावे क्योंकि मन से भी वेगवत्ता है पर नेत्र से वह ग्रहित हो जाए तब कहते नई न देवा आपनवन वाह इंद्रियाणी इंद्रिया भी जो है उसको नहीं प्राप्त कर पाए, इंद्रियों के भी पहुंच के वो बाहर हो गया यानी इंद्रियों का विषय नहीं बना। अब बनाते जो व्यापक है एक है वह इंद्रियों का विषय क्यों नहीं बनेगा जब है तो दिखना चाहिए लोग कहते हैं कि कोई चीज है तो गृह होनी चाहिए नहीं इंद्री भी जो है नेत्र इंद्री है वो नेत्र में जो है कालिमा जो है उसको ग्रहण कर लेता है नेत्र की अंजन को नेत्र ग्रहण कर लेता है अत्यंत सामीप्य में नहीं ग्रहित तो आत्मा तो उसके अंतर है आत्मा जितना सामीप्य किसी का है ही नहीं तो आ, आ, भी एक ही है तो सामीप्य भी है दुर्भी कैसे है अत्यंत सामीप्य है वह अंतरतम है इसलिए अंतरतम है इसलिए नेत्र नहीं ने ग्रहण कर सकता दूसरी चीज ये है कि नेत्र कोई भी चीज नेत्र ग्रहण करेगा तो सौ से भिन्न को ग्रहण करेगा है? अपने को तो नहीं ग्रहण करेगा अपने को कोई नहीं ग्रहण कर सकता अपने कंधे पर कोई नहीं बैठ सकता दूसरे के कंधे पर भले बैठ जाओ पर अपने कंधे पर तो आप नहीं बैठ सकते हैं तो इसी प्रकार नेत्र जो है वह स्वसे भिन्न को भले ग्रहण कर ले पर आपनी जो है अंतर अपने स्वरूप को तो नहीं ग्रहण कर सकता है तो स्व में प्रवृत्ति संभव नहीं हो पाती है इसलिए भी नेत्र जो है नेत्र आदि इंद्रिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती अब कहते मन से जब ग्रहित नहीं होता वो क्योंकि तो मन से भी वेगवत्तर है आपने कह दिया तो मन से भी गृहित नहीं हुआ और इंद्रियों से भी गृहित नहीं हुआ तो फिर है ही नहीं ऐसा मान लो अब जो चीज मन से भी गृहित नहीं हो और जो नेत्रों से इंद्रियों से भी गृहित नहीं हो तो उसका अस्तित्व कैसे मानेगे तो समझ लो है ही नहीं तो कहते नहीं पूर्व मरसत वो जहां ये जाएगा वहां पॉलिसी है उसके अंदर भी पॉलिसी है जहां जाएगा वहां भी पॉलिसी इसलिए जब जब पॉलिसी जो है वह जहां भी जाओ वहां पॉलिसी है तो इस प्रकार पूर्व मरसक जो है ये जो कहा ना पूर्व तो ऋष धातु गत्यर्थक है गया हुआ पहले से गया हुआ है पहले से गया, गया हुआ है माने व्यापक है।, है तो व्यापक है तो जो है आत्मा इसमें इंद्री इत्यादि में मन इत्यादि में भी अनुगत है तो जिसलिए इसमें अनुगत है तो अनुगत होने के कारण जो है वह उसको जो है नहीं जान सकते हैं। जब उसमें अनुगत है तो उसका विषय नहीं बन सकता है पूर्व मार्षद पॉलिसी ही प्राप्त है कहीं भी आप जाओगे जैसे जहां जाओगे तो आकाश वहां पॉलिसी है नहीं? वहां आकाश पॉलिसी है ऐसे जहां भी आप जाओगे जहां भी इंद्रिका जो है मन का बुद्धि का प्रचार होगा तो वहां पर तो जो है वह प्रचार कितना भी करो वहां पॉलिसी ही वह है ही है इसलिए पूर्वम अर्षता यहाँ पर इस प्रकार का मानते हैं कि निरुपाधिक रूप में तो अनियज एकम कह दिया है और नयन और मनुष्योजैवीयो नैनत देवा आपन पूर्व मरस इसके द्वारा जो है वह बता दिया कि वह सौपाधिक रूप बता दिया दूसरी चीज ये है कि यदि कहो कि जब पहले से है तो गृहित होना चाहिए अरे जहां इंद्री जाएगी जहां मन जाएगी वहां पाली से तो ग्रीत होने तो उसका तात्पर्य समझना चाहिए कि जो आत्मा का लक्षण है सेम प्रकाश और जितने भी मन आदि हैं वह है प्रकाश प्रकाश जो है उससे प्रकाशक गृहित नहीं होता है प्रकाश्य आत्मा कभी बनता नहीं है और बाकी सब हो जाते हैं प्रकाश्य तो प्रकाश्य से प्रकाशक पृथक करके गृहित नहीं होता इसीलिए कहते हैं कि उसका ग्रहण कैसा है जैसे हम आपको कहें क्या आपको दिख रहा है का अक्षर दिख रहा है अक्षर दिख रहा है तो आप नेत्र को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं अक्षर का दिखना ही नेत्र का दिखना है अक्षर दिखने के बाद आप ऐसा नहीं कहते कि देखो हमको नेत्र है कि नहीं जरा मशीन से जाचो अरे वो अक्षर दिख रहा है यही नेत्र का दिखना है पहले आत्मनस्त प्रकाशक पदार्थ व भाषण अहंकार से लेकर के बुद्धि मान इंद्री शरीर सारा का सारा जगत भाव इसका भाव इसका अभाव दोनों सुसुप्ति में देखे अभाव प्रकाशित है और जागृत स्वप्न में इनका भाव प्रकाशित है ये भाव अभाव दोनों जिससे प्रकाशित हो रहा है लिया पिछले कहा कि वह पूर्व मरषक होने पर भी इनका विषय नहीं बनता है क्योंकि ये प्रकाश्य है वो प्रकाशक है वो स्वयं प्रकाश है और वह प्रकाश कभी बनता नहीं इसलिए इंद्री मन का विषय बनेगा नहीं इसलिए पूर्व मरषक है पूर्वम आरस जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पर पॉलिसी उसकी विद्यमानता है हैं कि जब आ, फिर तो उसको जो है वह आजकल तो रैकट इत्यादि सब चीज निकली है न? तो इससे जो है पकड़ ले बड़े वेग वाले रैकट इत्यादि निकले हैं तो इनके द्वारा आत्मा पकड़ में आ जाए तो कहते इनके द्वारा आत्मा क्या पकड़ता है पर्दा के ऊपर कोई बड़े वेगवान चीज जो है दौड़े तो पर्दा को थोड़े पकड़ पाए हो चाहे घोड़ा हो चाहे रैकेट हो वो पर्दे के किसी चित्र को भले ही पकड़े है? पर पर्दे को उस गति से पर्दा पकड़ में नहीं आ सकता क्योंकि तो पर्दा उस सभी गति का अतिक्रमण कर देता है उससे संबंधी नहीं बनता है उसका इसलिए कहते हैं तत्व तो जो आत्मतत्व है धावतो अन्ञान अत्यथि धावतो अन्ञान दौड़ते हुए जो जितने हैं ना वायु है अग्नि है रैकट है ये सारे के सारे जो बड़े बेग से दौड़ रहे हैं वो धावतो अन्यान ये दौड़ते हुए जितने भी हैं ये सभी को क्या करता है अत्यति अतिक्रमण करता उनकी पहुंच में ही नहीं आता कितनी तेजी से चले पर उनकी पहुंच के बाहर हो जाता कहते फिर हो सकता है कि कोई तो बहुत तेज वाला हो बहुत उनसे भी तेज चलने वाला हो जैसे मनुष्य कहा उससे भी तेज वाला हो तो इसलिए पकड़ में नहीं आता इनके क्योंकि तेज जो दौड़ वाला रहेगा वो आगे निकल जाएगा तेज जो दौड़ेगा वो आगे निकल जाएगा इनसे भी तेज दौड़ने वाला कोई हो सकता रहे के शायद तेज दौड़ने वाला आत्मा पिस्टक वो तो स्पंदित हुआ तो होता ही नहीं है वो दौड़ते वो तो वैसे का वैसे ही है पर्दा वैसे का वैसे ही है पर उस पर दौड़ने वाले कोई भी जो है रैकट इत्यादि उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, वो तो अनिजित है वो तो तिष्ठ वो वैसे का वैसे रहता है, है? दादी में भी है नब अभी यदि कहो कि वहाँ भी है तो पकड़ में आना चाहिए तो पकड़ में नहीं आ सकता ये कल्पित है वो अधिष्ठान है वो पकड़ में नहीं आता सकता तो माने गति में अपूर्वक गति नहीं करता कोई गति करने वाला नहीं बिना गति के ही इनका अतिक्रमण कर देता है इनके पहुंचे बाहर हो जाता है जैसे पर्दा चित्र के सभी गतियों का अतिक्रमण कर देता है उसको पकड़ नहीं पाती कोई गति नहीं पकड़ पाती अरे हो कैसे सकता है भाई जैसा है वैसा सुनो समझिए ना ऐसा जहाँ होगा वहां मैं वैसा बताऊंगा यहाँ तो ये यह है कि तिष्ठ माने गतिम अपूर्वक वो जो आत्मतत्व आत्मतत्त्व का विशेषण बनेगा वह तो आत्मतत्त्व जो है स्वयं गति न करता हुआ भी सबके पहुंच के बाहर है यदि आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ मेने जो है वह स्वयं अभिक्री है स्वयं अभिक्री हो कर के भी जो है अन्य जितने काल इत्यादि बड़े गतिशाली काल इत्यादि हैं। तो और सब काल आदि का भी कर जाता कोई काल आदि उसको स्पर्श नहीं कर सकता है तो से काल आदि सबको ले लीजिएगा रैकेट बलि मत लीजिए उस समय की बात है आज रैकेट भी ले सकते हैं तो काल इत्यादि सबका अतिक्रमण गीत गतिशील है इनका अतिक्रमण कर देता है तत्व तद आत्म तत्व धावतो अन्यान बड़े वेग से जो है दौड़ते हुए दूसरों को कालादियों को अत्य अतिक्रमण कर देता है उनके पहुंच के बाहर हो जाता है पर रहता है स्वयं कैसे रहता है तिष्ठक अक्रिय स्वयं कोई गति न करके भी उनका अतिक्रमण करते भी ऐसा यदि आत्मा है कोई क्योंकि मन आदि के पहुंच के बाहर है और जितना भी अपने लोगों को ज्ञान होता है वह जो है मन आदि के आधार पर ही होता है तो वह है इसको कैसे माने कहते विद्युत है इसको कैसे मानते हैं ये पंखा चल रहा है इसलिए विद्युत है ये बल्ब जल रहा है इसलिए विद्युत है किरण तो गर्भ से लेकर के चीटी पर्यंत तो सारे के सारे दौड़ रहे हैं इसलिए आत्मा है इसलिए आत्मा है हिरण निगर्भ जो है वह सारे जो है व्यक्तियों के कर्म संस्कार को अपने अंदर लेकर के और फिर विभाग पूर्वक सबको प्रकट कर देता है ये जो है इस प्रकार की जो सृष्टि हो रही है और ये सारे का जो है कर्म संस्कार धारित हो रहा है जैसा जैसा जिसका कर्म है उसी के अनुसार शरीर मिल रहा है उसी के अनुसार उसको फलभोग हो रहा है इसका मतलब ये है कि वह परमात्म विद्युत है उसके बिना नहीं ढांचा चल सकता है ये सारा जगत को जो है वो चलाने वाला है इसी बात को कहते हैं तस्मिन अपो कर धाती तस्विन सत उस आत्मा के होने से ही ओ आत्मा के परमात्मा के होने से ही मातरीश्व अपो दधा मातरीश्व मातरी अंतरिक्षे अभ्याकृते श्वेति